रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक पचहत्तरवा भाग होमी भाबा उन्नीस से १९६६ तक होमी भाभा ने कहा था विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की आकांक्षा रखने वाला कोई भी देश बुनियादी या दीर्घकालीन वैज्ञानिक शोधकारी की उपेक्षा नहीं कर सकता भावा ने अकेले ही भारतीय परमाणु ऊर्जा की बुनियाद रखी और देश के अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी कार्यक्रमों का पोषण किया उन्होंने प्रतिभा संपन्न लोगों के इर्द उच्च कोटि की संस्थाएं स्थापित की एक दूरदर्शी व्यक्ति होने के नाते उन्होंने भविष्य में काम आने वाली अनेक संस्थाएं स्थापित की जैसे टाटा मूलभूत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होमी जहांगीर बाबा का जन्म 30 अक्टूबर उन्नीस को बम्बई में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ टाटा से उनकी रिश्तेदारी थी जिस घर में वे पैदा हुए वही आगे चलकर भारत के आणविक कार्यक्रम की शुरुआत हुई होमी की प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के कैथेड्रल और जॉन कॉन्वेंट स्कूलों में हुई वे पढ़ाई में प्रवीण और पुस्तकों के बेहद शौकीन थे पिता के विशाल पुस्तकालय ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में, मदद की। चित्रकला और संगीत में भी होमे की गहरी रुचि थी सीनियर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कुछ वर्ष बम्बई के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाई की उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज चले गए उनके पिता चाहते थे कि वे इंजीनियर बने और टाटा समूह में किसी उच्च वहदे पर काम करें। परंतु होमी की रुचि केवल भौतिक विज्ञान के अध्ययन में थी उन दिनों भौतिक विज्ञान में एक नई क्रांति की की लहर आ रही थी और कैम्ब्रिज उसका केंद्र था। होमी के उदार पिता ने उन्हें यांत्रिकी विज्ञान की प्रावीण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद गणित विषय की प्रावीण परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी उन्नीस में युवा ट्रैवलिंग फेलोशिप जीती, जिसके कारण वे जूरिक में में और रोम में फर्मी के साथ काम कर पाये। उसके पश्चात आइजेक न्यूटन छात्रवृत्ति मिलने से वे कुछ समय कोपेनहेगन स्थित नेल्स इंस्टीट्यूट में भी बिता सके इस बीच बाबा ने प्रोफेसर आर के मार्गदर्शन में अपनी पीएचडी पूरी की प्रख्यात खगोलशास्त्री और नोबल पुरस्कार विजेता एस चंद्रशेखर के मार्गदर्शक भी फोलर ही थे केम्ब्रिज के दिन बाबा के लिए रोमांचक थे यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोज की खोज की, जो आज बाबा प्रकर्णन के नाम से जानी जाती है वॉल्टर हाइल्डर के साथ मिलकर उन्होंने कास्केड सिद्धांत का प्रतिपादन किया यानी अंतरिक्षी किरणों की बोजार की व्याख्या की इन योगदानों के बाद बाबा की प्रसिद्धि युवा और निपुण भौतिक विज्ञानी के रूप में फैल गई।